प्रश्न उत्तर मणिमाला मरिमाला प्रकर्णन क्या मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है उत्तर मनुष्य के बंधन या मुक्ति का कारण मन नहीं है खुद में ही बंधन है और खुद की ही मुक्ति होती है मन में दोष कभी था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं कारण कि मन तो एक करण है करण कभी स्वतंत्र नहीं होता प्रत्युत कर्ता के अधीन होता है दोषकर्ता में होता है करण का क्या दोष लेखक में दोष होता है कलम का क्या दोष कर्ता का दोष ही करण में आता है कर्ता में दोष न हो तो करण में दोष आ सकता ही नहीं अतः अपना दोष ही मन में दिखता है मन तो दर्पण है असत की मान्यता खुद में ही है प्रश्न झुम्रपान आदि व्यसनों में लगे हुए कई व्यक्तियों को रोग तुरंत पकड़ लेता है और कई व्यक्तियों को रोग नहीं पकड़ता इसमें क्या कारण है उत्तर शरीर की प्रकृति अलग अलग होने से किसी को रोग जल्दी पकड़ता है किसी को नहीं पकड़ता परंतु कैसा ही व्यसन हो उसमें पराधीनता तो है ही पराधीनता से कोई बच नहीं सक सकता प्रश्न चिकित्सा से केवल रोग नष्ट होता है या आयु भी बढ़ती है उत्तर चिकित्सा से केवल रोग नष्ट होता है आयु नहीं बढ़ती मनुष्य आयु पूरी होने पर ही मरता है पहले नहीं बड़े से बड़ा रोग आने पर भी यदि प्रारब्ध में आयु शेष होगी तो कोई न कोई उपाय मिल जाएगा जिससे रोग मिट जाएगा अथवा रोग रहते हुए भी वह जीता रहेगा चिकित्सा से कुपथ्य जन्य रोग मिटते हैं प्रारब्ध जन्य रोग नहीं मिटते प्रश्न न चाहते हुए भी अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ जाए तो क्या करें उत्तर उसकी परवाह मत करो या देखो कि वह असर सदा और एक समान रहता है क्या वास्तव में असर मन बुद्धि पर पड़ता है पर मन बुद्धि को अपना मानने के कारण अविवेक की प्रधानता से हम उस असर को अपने में मान लेते हैं प्रश्न हमारी संस्कृति पर विदेशी प्रभाव अधिक क्यों पड़ता है उत्तर हिंदू संस्कृति सफेद कपड़े की तरह स्वच्छ है इसलिए इस पर दूसरा रंग बहुत जल्दी चढ़ता है और दूसरे की बातों को यह बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है प्रश्न क्या पशु पक्षी को अपने जूठन दे सकते हैं उत्तर हाँ दे सकते हैं पर गाय को जूठन नहीं देनी चाहिए प्रश्न पानी की टोटी में जब जगह चमड़े का वासन लगाया जाता है अतः पानी कैसे काम मिले उत्तर यहाँ पर वस्ता तो बचने का कोई उपाय न हो वहाँ निर्वाह मात्र का दोष नहीं लगता शारीरम केवलम कर्म कुरनापनो किल समझीता प्रश्न शिव निर्माल्य को त्याज्य माना गया है शिव निर्माल्य क्या है उत्तर शिव लिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ शिव निर्माल्य है जो पदार्थ शिव लिंग पर नहीं चढ़ा वह शिव निर्माल्य नहीं है ज्वातिष ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ भी शिव निर्माल्य नहीं माना जाता प्रश्न अन्न कैसे शुद्ध होता है उत्तर भोजन के पदार्थ हों कमाई के हों पवित्रता पवित्रतापूर्वक बनाए जाएं और भगवान के अर्पण करके पाया जाए प्रश्न क्या भूत प्रेतों को निकालने का काम करने वाले की दुर्गति होती है उत्तर दुर्गति तब होती है जब भूत प्रेतों को कष्ट दिया जाए जैसे उनको कीलित करना बोतल में बंद करना आदि अतः गया आदि करवा कर उनकी सदगति करानी चाहिए जिससे उनका भी हित हो और उस व्यक्ति का भी हित हो जिसे प्रेत ने पकड़ा है इस प्रकार उनके हित की दृष्टि होने से दुर्गति नहीं होती प्रश्न सत्यनारायण की कथा क्या है उत्तर केवल कहानी को ही कथा नहीं कहते प्रत्युत शास्त्रार्थ वाक्य प्रबंध आदि को भी कथा कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन एवं उनके विधि विधान का वर्णन कथा कहलाता है आरंभ में जिसने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया उसके चरित्र को आगे के व्यक्ति भी कहने लग गए प्रश्न क्या घर में महाभारत और गरुण पुराण रख सकते हैं उत्तर जरूर रख सकते हैं घर में महाभारत और गरुण पुणान रखने में तथा पढ़ने में कोई दोष नहीं है प्रश्न शाप वरदान से होने वाला काम ही होता है अथवा नया काम ही होता है उत्तर शाप वरदान में विशेष शक्ति तपोबल होती है उससे वह भी हो सकता है जो नहीं होने वाला है ऐसा शाप वरदान ऋषि मुनियों का ही नहीं साधारण मनुष्यों का भी लग सकता है क्योंकि उनके शाप वरदान के पीछे विशेष दुख या विशेष प्रसन्नता होती है परंतु अमुक घटना शाप वरदान से घटी अथवा वैसा ही होने वाला था इसका पूरा पता लगा लगता नहीं शाप वरदान देने से स्वभाव बिगड़ता है और पारमार्थिक पुण्य की हानि होती है अतः दूसरे को शाप या वरदान नहीं देना चाहिए प्रश्न शांति कैसे मिलती है उत्तर शांति कामना के त्याग से मिलती है अतः जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए और जिसको चाहूँ वह मिल जाए इस कामना का त्याग करना चाहिए प्रश्न त्याग करने से शांति मिलती है त्यागा छांति निरंतरम गीता क्या त्याग से पहले भी शांति मिल सकती है उत्तर हाँ उद्देश्य बनने मात्र से शांति मिलती है हमें केवल भजन करना है और कुछ करना है ही नहीं ऐसा निश्चय होने मात्र से दुविधा मिट जाती और शांति मिल जाती है प्रश्न प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें उत्तर अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना परिस्थिति का सदुपयोग है खास बात है कि प्राप्त परिस्थिति को भगवान की मर्जी मानें वह परिस्थिति अगर अपने कर्मों का फल है तो भी भगवान की मर्जी है अगर संसार से मिली है तो भी भगवान की मर्जी है अगर भगवान का विधान है तो भी भगवान की मर्जी है प्रश्न हम ध्यान भजन कर रहे हैं और पास में हल्ला होने लगे तो इस परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें उत्तर इसको भगवान की मर्जी माननी चाहिए और उसे सुनकर राजी होना चाहिए अगर ऐसी परिस्थिति में भजन ध्यान न कर सके तो उसकी हम पर जिम्मेवारी ही नहीं जिम्मेवारी उतनी ही होती है जितना कर सकें प्रश्न सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है उत्तर जिसका अहम सर्वथा मिट गया है अर्थात जिसको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया है प्रश्न सर्वोत्कृष्ट अनुभव क्या है उत्तर केवल भगवान ही मेरे हैं शिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है यह अनुभव प्रश्न वास्तव में अपनी वस्तु क्या है उत्तर अपनी वस्तु वह है जो सदा सात रहे कभी बिछुड़े नहीं जो वस्तु मिली है और बिछोड़ने वाली है वह कभी अपनी तथा अपने लिए नहीं हो सकती शरीर वस्तु योग्यता और सामर्थ्य हमें मिले हैं तथा बिछोड़ने वाले हैं इसलिए ये अपने और अपने लिए नहीं हैं भगवान सदा साथ रहते हैं तथा कभी बिछूड़ते नहीं इसलिए वे अपने तथा अपने लिए हैं प्रश्न अंतिम बात क्या है उत्तर एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है